राम की ओरा धर्म हेतु औ तरिब गुसाई मारिव मुही की नाई मैं भैरी सुग्रीव प्यारा और गुण कवन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 गया है तब वो जो सुग्रीव और वहां से मालाला पहन करके आया है ऐसे नहीं सामने देख लिया उसने और माला पहन करके आया तब तो समझी गया कहीं ना कहीं मिल करके ही आया नहीं तो माला इसके पास कहां से आ गई <coughs> तो इस प्रकार से उसने बाली ने जानता था कि दूर खड़े हुए राम और लक्ष्मण दूर खड़े हुए हैं जो इसकी सहायता के लिए आए हुए हैं <coughs> वो वो जानता था तो ये <coughs> लेकिन फिर भी अगर मान लो कि भगवान उसने भगवान ने छिप करके अगर बाण मारा बाली के तो उसके भी क्या कारण हो सकते हैं तो उसके भी फिर यही मान लिया चलो हम यही मानते हैं कि बाल ने छिप करके बाण मारा भगवान राम ने छिप करके बालक के बाण मारा और ये योद्धाओं को नहीं करना चाहिए वीर लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए धर्म युद्ध का यह नियम नहीं है कि छिप करके कोई मारे सोते में किसी को मारे ये नियम नहीं है इस प्रकार का तो ऐसे धर्मवरुद्ध आचरण हुआ और यही फिर वो प्रश्न भी करता है कि आपने हमको मारा तो ये धर्म वृद्ध बात हुई बाली आगे पूछता भी है भगवान उसकी फिर सफाई भी देते हैं अब देखो जो आगे जहां बात आएगी फिर विचार करेंगे आगे तो देखें कि परा बिकल नहीं सर के लागे उठे बैठ दे के प्रभु आगे श्याम गात सिर जटावनाए अरुण नयन सर छाप चढ़ाए पुनः पुनः चिते चरण चित दीना सुफल जन्म प्रभुचिना गय प्रीत तो मुख वचन कठोरा बोला चितई राहेतुतरी गुसाई की मैं सुग्रीव प्यारा अवगुन कवननाथ मुहि मारा अनुज बधू भगनी नारी सुनष कन्या सारी कुदृष्टि विलोक जोयी ताधे कछु पाप न पापन होयी मूढ़ोय अतिशयाना खनन करसिम का मुजबलया सित जानी मारा च हसी अभमयभिमा सुन स्वामी सन चलन चातुरी मोरी प्रभु जू मैं पात की अंतकाल गति गति तो जय पवन सुखान की जय बो कैश सुंदर की अब जैसे ही उसके छाती में बाढ़ लगा पाल के तो पढ़ा विकल व्याकल होकर के दूसरा पृथ्वी पर बाढ़ के सर सरके लागे मैने बाण लगाते थे अब कुछ शब्दों को तुलकर फेरा जाते हैं एक जगह तो सुना मैंने लगा कि पढ़ा मानव व्याकल होकर के जैसे गिरा तो मैं सरके ला दी अरे पृथ्वी भगत गई इतनी जोर से गिरा ऐसे तो आपने जब तक फिर तरह तरह के बुद्धियां हैं कहीं किसी की बुद्धि खाई जाती है वही तो उठे तो बैठ तो देखो प्रभु आगे गए और फिर तब तक जब तक वो जमीन पर गिर और तब तक भगवान राम जो वो उसी के पास आ गए लक्ष्मण जी भी उसी के पास आ गए जब पास आ गए तो उसने देखा कि ये तो ये हमारे पास ही आ गए और पास आ गए तो उसने देखा निकट से देखा उसने तो जैसे ही देखा कि आ गए तैसे ही वो जब भी बांध छाती लगा था लेकिन उठ के अब ये तो कहोड़ उठ के बैठ गया या तो कहोड़ उठ के खड़ा हो गया कुल उठ बैठ ना? उठ करके बैठ गया मैंने खड़ा तो नहीं हो पाया लेकिन उठ करके बैठ गया चित्र में कल नहीं दिखाया गया है कोई तो हाथ लगा करके जमीन में थोड़ा कुचका उचित करके थोड़ा बैठ गया मैंने अब भगवान आते हैं सामने तो उसको कुछ उनके के प्रति अपना स्वागत सत्कार करने के लिए प्रणाम इत्यादि करने के लिए जैसे उठना चाहिए जैसे तो वो थोड़ा उठा भगवान के सामने और प्रभु सब देव इसलिए दे दिया क्या अपने उठ बैठे देख प्रभु आ गए हैं अब ऐसे में कि अपने यमराज को देकर के सामने खड़े हो गए यमराज दिखाई दिए उनको प्रभु दिखाई दिए कि भगवान ये आ गए हैं और ये हमारे स्वामी है प्रभु हैं चराचर के स्वामी हैं, हमारे भी स्वामी हैं, ऐसे समझकर करके उठ के बैठ गया अब देखो तुलसीदास भी वर्णन करते हैं दो प्रकार के वर्णन करते हैं एक प्रकार के वर्णन ऐसे करते हैं कि अब ये भी बोल, बोला तो अपने मन में बोला <coughs> तो उसके हृदय में तो वो भगवत भक्ति जागृत हो रही है लेकिन ऊपर से वो व्यवहार दूसरे प्रकार का कर रहा है बोलता दूसरे प्रकार के ये अभी उसके उसमें व्यवहार में है तो आप देखो क्या करता है कि श्याम घाट सिर्फ जटा बनाए है जब उसने देखा तो भगवान कैसे दिखाई दिए उसका भी वर्ण कर देते हैं श्याम गात निकट आए तब तो देखा उसने कि भगवान पर तो श्याम वरण शरीर है उनका और सिर्फ जटा बनाए सिर के ऊपर जटाए धन मुकुट जैसी बनाए हुए बांध करके जटा मुकुट बनाए हुए हैं भगवान राम अरुण नयन और नेत्रों की तरफ देखा तो उनके अरुण कमल के समान नेत्र उनके ने हैं और सर चाप एक हाथ में बांध दिए हुए हैं और एक हाथ में धनुष लिए हैं और धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ी है आ, देखो चाप चढ़ाए तो मैंने चाप के ऊपर डोरी चढ़ी हुई है उसको चढ़ाना कहते हैं कोई कोई पैसा लगा लेंगे जल्दी में कि धनुष के ऊपर बाढ़ चढ़ा करके आए तो ऐसा नहीं दूसरे बाढ़ की आवश्यकता नहीं थी अभी यहां पर तो दूसरा बाढ़ चढ़ाए भी नहीं है तो इसको बात को लेकर के भी शंकाएं हो प्रश्न हो सकते हैं कि भगवान धनुष बाण एक चढ़ाए हुए क्यों गए वहां पर कहते हैं अरुण मैंने सर चाप चढ़ाए है धनुष के ऊपर अभी उनकी डोरी चढ़ी हुई है बाढ़ हाथ में लिए हुए हैं बिल्कुल रेडी तैयार हाथ में है बाण अब ये एक तो बात यह है कि भगवान इस समय बीरस में है क्योंकि उन्होंने बालू को मारा है तो समय वो अपने ऐश्वर्य में और वीरता में है इसलिए वो तो वीरता का बाना बनाए हुए हैं इसलिए अर्णनयन भी इस बात की सूचना है कि जब भगवान के वीरता का वर्णन होता है उनकी तेजस्वता का वर्णन होता है तब अर्णनयन का वर्णन करते हैं कि आंखें लाल हैं आंखों के ढोरे लाल हैं है, तो ये उनके वीरता का सूचक है इस प्रकार से तो भगवान इस प्रकार धनुष बाण भी दोनों हाथ में लिए हैं अब ये बाण कौन सा अब इसमें भी मतभेद है पता लगाओ ये बाढ़ कौन सा है बाल को मारा वही बांध लग करके आ गया वही लिए हुए हैं कि तो वो बांध लग गया बाल के छाती में तो वही बिधा हुआ है अलग से दूसरा बांध लिए हुए हैं है? अब ये पता लगाओ ये तो तमाम रामचरित मानस में है अनुसंधान के गर्दी के लिए सबके लोगों के लिए काफी क्षेत्र है जिसको जहाँ अच्छा लगे इसका पता लगाना चाहिए क्या मामला है पता लगाना चाहिए क्या मामला है तो पता लगाओ उसको ढांडो पीछो पांचों मालूम होगा क्या बात है अन्य रामायणों के रामायण कार्य जो है बालवी की त्यादी तो उनका मत है कि जो बाण भगवान ने मारा था बालिके वो बालिके लगा रहा और बाण विद्ध बाल के पास ही भगवान राम गए और जाकर के उन उसके पास खड़े हो उसके बाद में कि कोई कोई कथाकार कहते हैं कि भगवान राम ने बाल के शरीर से बाण स्वयं निकाला जब वो मरने लगा शरीर छोड़ने लगा तब उसके बाद भगवान ने वो बाण अपने हाथ से निकाला कोई कोई कहते हैं कि जब जो बाली मरने लगा मर गया जब तो उसके बाद जब फिर उसका संस्कार संस्कार करने के लिए फिर अंदर में फिर तो वो बाण उसके शरीर से निकाला तो उसके बाद उसका दास संस्कार किया गया ऐसे ऐसे लोग आप कहते हैं बाण के संबंध में लेकिन दूसरी बात का मत ये लगता है कि वो बांग भगवान राम के भांग तुलसीदास को ऐसे दिखाई देते हैं कि भगवान जो इच्छा के अनुसार चलते हैं और चल करके शरीर में जिसको होता है उसके लगते हैं और उसको मारने के बाद में फिर भगवान के तर्कश में आ जाते हैं और उस तर्कस से भी जब भगवान इच्छा करते हैं तो तर्कश से बाढ़ निकल करके उनके हाथ में आ जाता है मना इस प्रकार से ए, उनकी मानसिक शक्ति के अनुसार इच्छा अनुसार वहां चलते हैं तो उनको अपने तर्कश से बाढ़ निकालना नहीं पड़ता जहां एक बांध उन्होंने धनुष को छोड़ करके चढ़ा करके जाकर छोड़ दिया तो नंबर दो करके से निकलेगा भगवान के हाथ में हाँ। आ जाए ऑटोमेटिक हाँ ऐसे ऐसे नहीं मशीन मैटिक बोली जैसे उसके आकर के फिट जाए ऐसे करके उनके हाथ में आ जाती मशीन बनती तरह से ऐसे उनके लग जाती और फिर लेकिन अभी यहां पर गोलियां जाती तो लगते वही रह जाती लौटते नहीं है लेकिन इनका बांण वहां जाता है अब ब्रूम रंग की तरह से एक नहीं ब्रूम सुना होगा ऑस्ट्रेलिया का उस तरह से जाकर के फिर लगता भी है वो और उसको मारता भी है और उसके बाद वहां से लौट करके तर्कस में आगे जाता है इसलिए तर्कस में बहुत सारे बांध रखने के हजारों लाखों बांध रखने की जरूरत नहीं महाभारत के क्षेत्र में जब होने लगा इतनी योद्धा लोग लड़े धनुष बांध से लड़े तब धनुषधारियों के पास बांध पहुंचाने के लिए बैलगाड़ियां चलती थी और उनमें बाढ़ों का गट्ठर का गट्ठर लगा जाता जा था और वो सब जहां जहां जिनके जिनके बाढ़ खत्म हो गए उनको सप्लाई करते रहते जैसे आजकल जैसे गोलियां खत्म हो जाती है जहां मोर्चे के ऊपर लगे हुए हैं तो पीछे से स्टोर रखा जाता है और जहां गोलियां चली और खत्म हो गई गोलियां तो दूसरे गोलियां कारसे पहुंचाने के लिए उनके पास आदमी लगे रहते हैं सप्लाई करते रहते हैं सप्लाई फीट चलाती है बैठती इस प्रकार से महाभारत युद्ध में भी था लेकिन भगवान राम को इस प्रकार से जरूरत नहीं पड़ी कि कोई उनको जो है ये है धनुष धनुष सप्लाई करे या कुछ करे इसकी जरूरत नहीं पड़ती अब बंदरों को तो जरूर देने थे उनको तो जहां पर बता पत्थर पर गई जाते थे उठाए मारे जहां कहीं प्यरे दिखे उ खाड़े मारे कहीं पास आ जाए कोई तो नाखूनों से दांतों से बस उसको मोर्चा काटा मारा बस तरह के बंदर इसी पर युद्ध करते थे बालू भी ऐसे युद्ध करते थे भगवान राम और लक्ष्मण धनुष चला रहे तो यहां पर उसको पाठ तो इनके घर उस में यह विशेषता थी कि इनको नए बाणों की जरूरत नहीं पड़ती थी मानते हैं। तो तुलसीदास को ये सब बात रहती रहता है इसलिए तुलसीदास ये इसे दाशी दाशी नहीं कहते कि बाण जाकर के लगा वही रह गया, तो, तो, तो फिर वो नींद के विरुद्ध हो जाएगी इसलिए उस बाण के निकालने की सच्चा तुलसीदास नहीं करती लगा रहा और फिर निकाला गया ये सब बात इसलिए जो से बस इतना ही यह है कि बस बांध मार दिया तो अपने आप अभी उसकी चर्चा नहीं करते बांध लौट करके आ गया हाथ में आ गया और क्या हुआ <coughs> लेकिन बस अपने आप से ये बातें कभी कभी तुलसीदास जो स्पष्ट नहीं करते वो इसलिए नहीं करते कि अन्य कथाकारों से विरोध नहीं करना चाहते तुलसीदास की कहीपत तो है कि कथा भी भूल जाओ लेकिन अन्य कथाकार से विरोध ही मत करो इसलिए अगर अगर वाल्मीकि कुछ और ही बात कहते हैं अब जो अब यही बात जैसे तुलसी को पसंद नहीं, नहीं आती कि तो लक्ष्मण जी महाराज दशरथ को कुछ अटाएं खटाए बोले तुलसी रात को अच्छा नहीं लगता है अच्छा नहीं लगता है लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बस ऐसा करके बाल्मीक ने गलत बोला ऐसा नहीं कहना चाहिए ऐसे नहीं कहेंगे अरे बाल्मीक जाने वाल्मीकि बात जाने वो क्यों कहा कैसे कहा उसके विरोध में नहीं पड़ते बस इतना कह दिया बाल्मीकि भी बात रख ली कि तुलसी रात लक्ष्मण जी ने दशरथ जी को कुछ अपशब्द बोले अनुचित शब्द कुछ बोले ऐसे बोल दिया लेकिन क्या बोले अब आगे विस्तार नहीं करते छिपाते दिए राब इसके मानने ये कि जहां दोष दोस्त दिखाई दे उसे छिपाना चाहिए गुण प्रगट है और गुण ही बुराई। दुण वो दिन चलता रहता तो किसी के दोगुओं की बात मत करो अगर दोगुओं कहना भी है तो किसी को बस ऐसे करके संक्षेप में बोलो संकेत मात्र करो हाँ बस मात्र आगे करो लेकिन वो भी बात आओ तो विस्तार से पर बार बार करो उसको प्रकट करो तो इसी प्रकार से फिर यहाँ पर सरकार चढ़ाए भगवान सामने पहुंच गए उन्हीं चितई चरण चिट दी न अब फिर उसने बाली में भगवान को देखा ऊपर से नीचे तक नीचे से ऊपर तक बार बार उनके मुख की तरफ भी देखा उनके शरीर की तरफ भी देखा उनके श्याम शरीर की तरफ बने सबसे पहले ऊपर से देखना उसने शुरू किया जटामुकट बांधे हुए हैं शाम शरीर जब आते ही दूर से दिखाई दिए तो शाम शरीर को तो पहले दिखाई देगा पास आए फिर भी जटाएं देखी फिर उनके अन्य में शरीर अन्यत्र भी देखे हाथ बाहुएं देखी उनमें धनुष्मान दिए हुए देखा फिर उनके बाद उनको पहने हुए थे भले अल्बस्त त्याग धारण किए हुए थे तो वो भी देखे फिर उसकी दृष्टि और नीचे आई तो वो विचार करने लगा अपनी दृष्टि को मुझे कहां स्थिर करना चाहिए तो अंत में फिर जो है तुम पुण्य चितई कोई तो ऊपर से नीचे तक बार बार देखा था तुम्हें पुण्य चरण चित बीना तो उसने निश्चय कर लिया कि हम अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए अभी सब आप बोल कुछ नहीं रहा अभी सब उसकी मानसिक गति चल रही है उसने अपने मन में निश्चय करके अपनी दृष्टि को भगवान के चरणों में लगाया और सुखल जन्म माना प्रवुचि और यह भी अपने हृदय से विचार कर लिया कि भगवान है और ये कभी उनका रूप भी ऐसी प्रकार का बड़ा सुंदर है बड़े शक्तिशाली भी हैं और वो अपने आप को ये भी उसने समझ लिया कि हमको इनके भगवान के अतिरिक्त और कोई मार भी नहीं सकता था इसके माने वही है तो उसने समझ लिया और पहचान लिया और पहचान करके और अपने जन्म को सुफल माना कि सार्थक हो जाएगी चलो माने ये तो आदमी ये लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर जीवन के अंतकाल तक भी भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाए तो भी जीवन सार्थक है मरे चले गए और भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए तो जीवन व्यर्थ गया उसने सोचा कि चलो जीवन व्यर्थ तो नहीं गया उनके दर्शन प्राप्त हो गए भगवान के तो सुफल जन्म माना प्रभु चिन्ह और हृदय प्री मुख मुख्य वचन कठोरा अब देखो ये दोनों बातें बता दी तू कि तो हृदय प्रीति हृदय से तो भगवान के प्रति बड़ा भक्त हो तो और प्रेम भगवान में यद्यप भगवान ने बाल मारा है तो भी बाली हृदय से भगवान का भक्त है <coughs> उसके हृदय में प्रेम जागृत हो रहा है भगवान के प्रति लेकिन <coughs> मुख वचन कठोरा उसे कठोर बात बोलता है भगवान से और कठोर बात बोलता है अब इस समय भक्ति आ गई है तो भक्ति के प्रभाव में रहकर के उसको प्रार्थना करना सुनकर के निशील भगवान की लेकिन ऐसा लगता है कि चाहता है भगवान भी कुछ कहें उनसे बात करना चाहता है और भगवान से कुछ बुलवाना चाहता है भगवान जैसे तो चाद उनके सामने अब वो बोले कैसे तो उनको कुछ कठोर वचनों से बोलता है तो कहता है, उनको उनके वचन है कठोरा बोला चिकई राम की ओर आरोप तो भगवान की ओर देख करके उसने जो वो इस प्रकार से बोलना शुरू किया कि धर्म हेतु अवतरे गुसाई कोई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जब भगवान राम आए तो उसने अपने हाथों बंद कर लिया देख करके प्रकार दर्शन तो कर लिया लेकिन जिन्हें भगवान को उसने अपने हृदय में स्थापित कर दिया और हृदय की दृष्टि से देखने लगा है? लेकिन उसके बाद में फिर जब भगवान से बोलता है तब आंखें खोलता है और खोल करके भगवान की तरफ देख करके तब इस प्रकार से बोलता है तो अब बीच बीच में क्या घटनाएं घटी है? हैं विस्तार से तो अब उसको देखते रहो उसके पीछे अगर बोलता है धर्म हेतु अब तरी गुसा है ते हैं भगवान आपको तो जो है धर्म की रक्षा के लिए उतार लिया है आपने और मारे मुझे आदि नहीं है लेकिन मुझे ऐसे मारा जैसे कोई तो बढ़िया मारे शिकारी जैसे लोग शिकार करते हैं ऐसे आपने जो हमको मारा तो शिकारियों का शिकार करना ये कोई जो है कोई उनकी वीरता का लक्षण थोड़ा है कोई तो धर्म की रक्षा का, का काम थोड़ा है ये आपने हमको इस प्रकार से मारा आप आते सामने हमारा युद्ध होता फिर हमको मारते तो ठीक तो था कि वीर एक वीर का दूसरे वीर के साथ में युद्ध हुआ और उसमें फिर बाद में हम मारे जाते ठीक थी आपको तो सुग्रीव की भी सहायता करनी थी और तो सुग्रीव के साथ में आते आप भी आते लक्ष्मण भी आते सुग्रीव भी आता हम तीनों के साथ में हम लड़ते और ये नहीं कहते कि आपसे हम जीते ही जाते लेकिन आप हमको मार देते तो हम ये कह सकते थे कि आप आदमी सामने युद्ध हुआ हमारा आपका हमको मारा सुनिए आपने तो एक प्यार की तरह जैसे जागरण बही मारे ज्यादितिना ही बल्कि की तरफ से आपने मारा यह आपके धर्म की रक्षा नहीं मैंने आक्षे उनके धर्म की रक्षा के ऊपर और यदि भी मान लिया कि भगवान ने धर्म यहां नहीं किया जैसे लोग बात कहते हैं तो भगवान कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि धर्म वृद्ध भी करते हैं धर्म की रक्षा करते हैं लेकिन धर्म वृद्धि भी आचरण लेकिन धर्म वृद्ध क्यों करते हैं क्योंकि धर्म की लीला बड़ी विचित्र है धर्म को समझना साधारण बात नहीं है कभी कभी एक बड़े धर्म की रक्षा करने के लिए छोटा धर्म छोड़ना पड़ता है यह भी उसके अंतर्गत एक आता है और कोई यही पकड़े रहे जो धर्म तुमने तोड़ दिया तो ये धर्म तुमने तोड़ दिया अब आगे नहीं देखता तो धर्म के तोड़ने से कौन बड़े धर्म की रक्षा हुई है इस प्रकार का विचार नहीं करता है तो भी धर्म नहीं अगर वो बड़े धर्म की रक्षा नहीं करता छोटे धर्म की रक्षा किए बैठा रहता है तो फिर उसका भी जो है वो धर्म धर्म नहीं इसलिए धर्म का विचार करने में साधारण बात नहीं है कोई भी बात नहीं है किसी व्यक्ति ने झूठ बोल दिया और जैसे भगवान राम ने आए कुमार लो मोर लो भाता बोल दिया या युद्ध कर जब वहां पर लंका में जब थे तब तो निर्जन के एक कुमार आता स्वतंत्र प्राण अब इस प्रकार भगवान को झूठ बोलने में कोई जानते तुम देख झूठ बहुत बोलते हैं और कोई भगवान झूठ बोलते हैं तो आप ऐसे कहने लगो तो आप कहते भगवान झूठ बोलते इसलिए झूठ बोलते हैं है अरे इसलिए सात मान्य दृष्टि इसलिए नहीं उसको किस प्रकार से कहां क्या बातें ये हैं तो समझनी पड़ती उनको गहन भाव से गांधी जी का एक प्रवचन एक है इसके चर्चा में हुई गांधी जी से भी बात तो गांधी जी कहने लगे कि तो देखो रामचरित तो मानस है रामायण है ये अपने धर्म ग्रंथ हैं इन धर्म ग्रंथों को पढ़ो और जहां सत्य और अहिंसा की बातें हैं और उनके अनुकूल आपके लगे उनको तो आप ग्रहण कर और जहां आपको लगे कि देखो ये सत्य के विरुद्ध यहां आचन लग रहा है तो आप उसको छोड़ दो वहां आपको बंद कर दो अभी ये समझो कि अभी आप इस योग्य नहीं हो तो उसका रास समझ पाओ क्या मामला है उसके ऊपर बहस करके या उसको अनुकरण करने लगो ये तुम्हारा धर्म नहीं है ये तो शास्त्र तक पढ़ने का उनका चरित हो जाएगा कि शास्त्र पढ़ आए और वहां से आए तो बड़े बड़े लोग बोलते हैं इसलिए हमें झूठ बोलते तब तो शास्त्र का तो जितना उद्देश्य वही सब चौपट हो गया इसलिए शास्त्र का उद्देश्य जो है उसको मानो उसी प्रकार से गांधी जी का मत इस प्रकार से और उस लोग इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं इसलिए नरलीला के कारण से कभी कभी वे ऐसे कार्य करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं मानवता उसमें मनुष्यता लगती रहे मनुष्य की दुर्बलताएं लगती रहें जैसे भगवान रोने लगे सीता जी के भी हो तो कि भाई वो मानवीय लीला है इसलिए रो रहे हैं नहीं तो भगवान होकर के सती जी को चाहिए धर्म हो गया अरे भगवान है तो कैसे हैं तो भगवान को है तो भगवान कभी भगवान रो सकते हैं है? तो अब इस प्रकार के संकाय होते है तो वो अब लीला है वहां पर संजो भगवान की लीला है ये मानवी लीला इसलिए इस प्रकार से करते हैं तो धर्म एक अवतर गुसाए मारो व्यादि पीनाए एक तो बात ये और दूसरी मैं बैरी सुगरी हो और दोनों कदम ना तो नहीं मारा दूसरे ये बाली ये समझता था कि भगवान सुंदर सिंह उससे कहकर के आ समझारा से वो तो, तो संघर्षी है अगर मुझे मारेंगे तो भी कोई बात है तो सुंदरसी जमाने वो इनसे वो शिकायत करा था कि हम समझते कि संदर्शी तो समझते दात सुधरसी हो जैसे बाल कैसे सुग्री आपके लिए दोनों एक बराबर है लेकिन हमने संघर्षिता तो नहीं देखी आपने सुग्री का पक्ष किया और हमको मार दिया बाल हमारे मार दिए जो होगी तो ना कमलनाथ नहीं मारा अगर वाई पक्षपात भी करे तो इस प्रकार से दंड भी मान दो यह कहो कि हमको दंड दिया तो कौन सा हमने अपराध किया था जिसके कारण आपने ऐसा दंड दिया हमको कि हमको मार दिया तो यह कठोर वचन है जैसा कि पहले कहा कि मुख्योशने भगवान के ऊपर तो भी आक्षेप करना कठोर वचन है अब जब भगवान एक साथ आ जाए तो किसकी हिम्मत पड़ेगी कि कोई भगवान से यह कहे कि भगवान आपने अपराध हमारे साथ किया वहां पर वो तो उनके सामने प्रार्थना करेगा उनको जो है उनकी कृपा दया ही मांगेगा यही करेगा लेकिन ये जो है वो अभी तक तो इसमें शारीरिक बल बहुत था तो शारीरिक बल का अभिमान बहुत था लेकिन ये समझता तो शारीरिक बल तो है ही है और बुद्धि बल भी हमारा कम नहीं है अगर हम भगवान से ये प्रश्न कर देंगे तो ये उत्तर दे पाएंगे ये भी अभिमान ये दो प्रश्न उसने इस प्रकार के कर दिए कि जो हमको मारा तो ब्याज की तरह से मारना एक ये और दूसरा विषमता का कारण क्या है जो क्या दोष देखा जिसके कारण ऐसी विषमता है अब भगवान उसका उत्तर देते हैं और उसे कहते है। हैं के? जारे जारे कि अनिल बधू भगनी सुकनारी सुन सठ कन्या समय विचारी कहते हैं कि रे सब सुय सुन सठ हे संबोधन इतने सठता की अनिल बधू अपनी छोटे भाई की बहन भगनी बहन और सुख नारी सुख नारी के माना पुत्र की बधू वो ये तीनों जो है ये है सुन सत कन्या सम ये चारी सब कन्या कन्या ही है इस प्रकार ये चारों मिलकर के, के ये सब कन्या के समान नहीं है पुत्री के समान है तो ये पुत्री के समान ही सबके साथ व्यवहार होना चाहिए तो कभी कुदृष्टि लोग ही देह में कुद से देखता है उनको जो है पाही बधे कुछ पाप न हो ये सब पापी ऐसा करने वाला व्यक्ति पापी होगा और उसका अगर कोई बध कर दे तो बद करने से उसको पाप नहीं लगेगा तो बद करने वाले क्या पाप सफाई तो हो गई भगवान ने कहा कि तुमने ये किया तो उसने अनित बधू का ही बात प्रसन्न बोल दिया और वही मुख्य बात कहनी थी तो जहां जो बात कहनी होती जैसे नीत के वचन बोलते हैं जहां जो मुख्य बात होती है उसको पहले बोलते हैं बाकी बातें उसके साथ में उसके समानता की बातें उदाहरण रूप में अन्य भी बोल देते हैं उसी साथ साथ में तो यहां पर जो मुख्य बात है अनिल बधु की बात है उसको भगवान ने पहले बोल दिया है और कहकर दिखा दिया कि तुमने यही दोस्त था इसके कारण से तुमको मारा यह तुम्हारा अपराध है तो मारने में कोई अपराध नहीं तुम स्वयं पाप कर्म कर्म तुमने दिया पापकर्मी के कारण अगर हमने मार दिया तो यह नहीं कि हमको पाप लगना को मारने में पाप नहीं हो ये, तो ये उसके लिए भगवान ने एक सिद्धांत यह बता दिया और फिर एक बात तो ये एक दोस्त तो तुम्हें यह था और दूसरी बात ये है कि तुम्हारे सभी ये भी दो दोस्त हो चाहे दूसरे दोस्त हो उन सबका मूल कारण क्या है मूर्ख तो ही अत अभिमान और तुम ऐसे मूर्ख कि तुमको अभिमान बहुत हो तुम्हें इससे यही पता लगता है मूर्खों को बहुत अभिमान होता है जो जितना मूर्ख होगा वो उतनी अभिमानी होगा ज्ञानमान व्यक्ति के वो हो अभिमानी नहीं होगा अहंकारी नहीं होगा अब ये कत हो तो ये अतिशा अभिमान कहीं कहीं लोग बात तो चलेज करते अरे साहब हाँ। कितना अभिमानी हम मुझसे ज्यादा अभिमानी ये चैलेंज करना और भी बड़ा मूर्खता दीवार एक मूर्ति के सामने दूसरा और ज्यादा मूर्ख हो जाए तो महा है एक जगह न्यू हो तो वही अतिशय ही भी माना और नारी सिखावन कर सिना नार चितान तुम मना तारा ने तुम्हारी पत्नी ने ये बताया था कि तुम मत जाओ युद्ध करने के लिए उसने कितना तुमको समझाया लेकिन तुमने मानी उसकी बात तो ये कहते हैं इससे भी स्पष्ट हो जाता है जो अभिमानी व्यक्त होता है वो अपनी बात मानता है दूसरे बात सुनता ही नहीं बस उसके ऊपर नहीं देता वो समझता जो क्वेश्चन कहते है वो बिल्कुल सकते है जो क्वेश्चन कहते बिल्कुल ठीक समझते हैं ही जी है उसमें क्या हम सही कह रहे हैं सही कर ही रहे हैं उसमें है। तो का लक्षण है जो और दूसरे पक्ष जो उसके उनको तो सुनने को देखने को, देखने, को समझने को तैयार नहीं होता तो कहे तुमने तो उसकी बात को नहीं माना, तो मार उसे था न करना और मन भुज बल आश्रित ही जानी और तुमको जब तारा ने बता भी दिया कि सुग्रीव जो है मेरे भुजाओं के बल मेरे आश्रित है मन भुज बल आश्रित ही जानी तेज तुम्हारा सुग्रीव सुग्रीव को जब तुमने जान लिया कि मेरे भुजाओं के बल में सुग्रीव से मित्रता हो गई है और अब जो सुग्री जो आया है मेरे ही बुझाव के बल पर आया है तुम्हारे तुमको नकारने के लिए ये बात तुमको तो पता ना होती तो बात दूसरी थी लेकिन जब तुमको मालूम हो गई तब मारा चाह से अब हम अभिमान है तो भी तुमने अपने अभिमान के कारण से तुम उसको मारना चाहते थे अब भगवान अपनी भगवत्ता भी प्रकट कर देते हैं उसके सामने कभी तो कभी भगवान के अधीन हो भगवान का भक्त हो उसको अगर कोई मारना चाहता है तो उसकी रक्षा करने वाला तो भगवान है और उसका फिर चाहते तो अभिमानी हो उसका अभिमान ही चूर होगा तो भगवान के भक्त का क्या बिगाड़ सकता है जिसकी रक्षा करने वाला परमात्मा हो उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है तो कहते हैं तुमने यह भी नहीं देखा कि हम हमारे विधाओं के बल पर जो सब्जू तुम्हारे पास लड़ने आया था तो उसका भी ख्याल तुमने नहीं किया लेकिन तुम्हारा अभिमान इतना ज्यादा देखो बार बार अभिमान की बात है जब वो चला था से कहीं चला महाअभिमानी ऐसी कहते हैं तो मूल होते वही अति सही अभिमाना प्रयास कहते हैं तो कि ये मारा चाहस अधम अभिमानी तो अभिमान की बात बार बार कहते हैं तो इस प्रकार से अभिमान अभिमान बार बार आता है बल का अभिमान बुद्ध का अभिमान ये बिना सब और जब तक ये अभिमान है तब तो तक जीवभावी विद्यमान है शास्त्रकार ये भी कहते हैं आध्यात्मिक देखो तो, तो जितना अज्ञानी होगा उतना ही अहंकारिक उतनी कामनाओं से ग्रसित भी होगा ये सब उतनी अज्ञान जितना घटा तो अज्ञान छाया होगा तो उतनी ज्यादा ये सब जरूरी भी व्यक्ति में होंगे जहां ज्ञान होगा तो वहां ज्ञान होने पर जीव हो भाव समाप्त हो जाएगा अहम भाव ममत्व का भाव अभिमान ये नष्ट हो जाएंगे